श्रिगोंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय रम हरि गोविंद जय जय श्रिवा हरि Govind jay jay Gopal jay jay Govind jay jay Gopal jay jay Radha Raman Hari Govind jay jay Radha गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राह हरि गोविंद जय जय रा गोविंद जय बुल हरि लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण विषोत्तमा जयत परा श्रो सत्यवती हृदय नंदक वा मम नवलक्षण जगत्सर्गा श्रीकृष्णाक्ष जगद्धाम प्रेरणया प्रवर्तोमरा तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहुपदकू वैश्वालय साग्रजाण रघुनाथ सजीव साध्वैतम सार्वभूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्री, श्री राधा पादा सह गण लाश्री विषान्विता आजान तब कितनों जो कनका होता हो संकीर्त नहीं कपितर हो कमलाए पापशो विश्वमहरो विजवरो युधार्मपालो बंदे चक्र यकरो करुणालोतारो उलल बल्लबल्लन आधरपल्लो पाम कम नौमिसमली मालम हरिर हल्ली शिकोल लसितम नारायण नरम चेहरों तमं देवी सरस्वती व्या तथो जयंती रे वाकृश्च कैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणामशि हे दुर्गतजन दया हे भक्ति भक्तुग्न सुमते रघुनाथ दासजीवे कृत्मन मयांत्र बोलो श्रंदी लाल श्री गुरु श्री श्याम सुंदर उनकी अपूर्व कृपा से एक नए ग्रंथ श्री प्रेम पत्थर उसका आस्वादन करने के लिए यहाँ विराजमान हुए कठिन ग्रंथ हैथुर स्वाम उनके ही वंशधर के रूप में श्री उनके पुत्र के रूप में श्री रसपोत्पंसी जी महाराज बिरा महान है रसपोत्पंश जी ने प्रेम पत्थन नामक ग्रंथ का संकलन किया या एक प्रकरण ग्रंथ है ग्रंथ तीन प्रकार के होते हैं एक ग्रंथ होते हैं व्याख्याग्रंथ दूसरे होते हैं काव्य ग्रंथ और तीसरे होते हैं प्रकरण ग्रंथ व्याख्याग्रंथ वो है जहा किसी सूत्र या किसी काव्य की आर्थ को बोधगम्य कराने के लिए उसके कठिनाइशों को उसके साहित्यिक संदर्भों को अथवा उसकी जो दार्शनिक और साहित्यिक सुंदरता है उसको स्पष्ट करते हुए उस ग्रंथ को बोधगम्य कराया जाए उसका नाम है टीका ग्रंथ टी का माने देखना किसी ग्रंथ के अर्थ को जिसके द्वारा देखा जा सके उसका नाम है टीका टीकते इसका तात्पर्य है कि उस ग्रंथ के भाव को उस ग्रंथ के अर्थ को हम समझ जाए देख सके ऐसे ग्रंथ कई बार ग्रंथ लिखे गए किसी एक व्यक्ति के द्वारा और टीका की गई किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राय ऐसा ही होता है ग्रंथकार स्वयं अपने ग्रंथ की टीका कम करते हैं जिससे कि टीका करने की संभावनाएं और ज्यादा बनी रहे जब ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ की स्वयं ही टीका कर दी तो फिर आगे टीका करने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है तो भाई उनसे बढ़कर के जो लिखने वाले हैं उनसे बढ़कर के हम क्या कहेंगे उन्होंने सब कुछ कह ही दिया होगा इसलिए ग्रंथकार अलग होते हैं टीकाकार अलग होते हैं। कुछ ही ग्रंथ ऐसे हैं जिन ग्रंथों की टीका करने वाले भी वे ही हैं जैसे बृहदभागवतामता मैं ये कहना चाहता हूं जैसे बृहदभागोतामता श्री सनातन गोस्वामी ने स्वयं में ग्रंथ भी लिखे और उनकी टीका भी किए ये प्रथम श्रेणी के ग्रंथ की व्यवस्था हुई दूसरे प्रकार के जो ग्रंथ हैं वे ग्रंथ हैं का अपने ही मन के भावों को स्थापित करना चाहे उसका नाम है काव्य ग्रंथ यह काव्य ग्रंथ सामान्यतः रस प्रधान होते हैं परंतु जो रस प्रधान न होकर के जिनमें सिद्धांत का स्थापन किया जाए उस प्रकार के भी ग्रंथ हो सकते हैं तो टीका दूसरे प्रकार के ग्रंथ कहलाए ग्रंथ ग्रंथ दो प्रकार के या तो वे स्वयं रसात्मक रचना हो जिनमें रस का विवेचन हो या जिनमें किसी सिद्धांत का स्थापन हो गुढ़ार्थ माधुरी को जहां पर सिद्धांत रसवत्व इनको भी प्रकट किया जाए गुढ़ार्थ माधुरी को प्रकट किया जाए उसका नाम है संदर्भ ऐसे संदर्भ ग्रंथ भी हो सकते हैं जो सिद्धांत का स्थापन करने वाले हैं और दूसरे कोई रचना हो सकती है जैसे कि एक रचना का अभी अभी हम आस्वन कर रहे थे पहले मधुकेलवली तो ये एक रचना है कवि ने आ, उस का दर्शन किया और उसकी उन्होंने पद्य के रूप में या गद्य के रूप में उनकी रचना की तो ग्रंथों के तीन विभाग हुए एक ग्रंथ हुआ जिसमें सिद्धांत का स्थापन किया जाए दूसरा ग्रंथ हुआ जो काव्य है और तीसरा हुआ जो गद्य के रूप में भी लिखा गया तो कहीं पद्य के रूप में कहीं गद्य के रूप में और कहीं सिद्धांत विवेचन के रूप में ग्रंथ लिखे जा हैं एक तीसरा प्रकार और है एक चौथा प्रकार और है ग्रंथ का वो है चंपू चंपू उसे कहते हैं जहां पर के गद्य पद्य दोनों की मिश्रित रचना की जाए मिश्रित जो है कुछ गद्य हो कुछ पद्य हो उसको चंपू कहते हैं जैसे श्री आनंद नावन चंपू श्री गोपाल चंपू इत्यादि बहुत सारे चंपू ग्रंथ मल चंपू इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ चंपू साहित्य के में प्राप्त होते हैं पद्य की अपेक्षा गद्य का लेखन ज्यादा कठिन माना गया काव्य में यह कहा गया कि गद्यम में कवि नाम निक्षम बदलती गद्य को कवियों की कसौटी माना जाता है गद्य लिखने में ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है पद्य में तो संगीत में कभी कभी की कोई कमी छिपी जाती है परंतु गद्य में वो कमी तुरंत पकड़ने में आ जाती है गव्य में गद्य में सारे अलंकारों का भी प्रयोग करना सिद्धांत को भी बनाए रखना ये बात कठिन काम है और संस्कृत साहित्य में उदाहरणार्थ कादम्बरी जैसे जो गद्य ग्रंथ हैं वे अत्यंत अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ माने जाते हैं जिनमें सारे सिद्धांत सारे अलंकार सारी व्य की जितनी भी शक्ति है उनका भी गद्य में किया गया। इसलिए गद्य लेखन कठिन है उसमें विचारों को बहुत अच्छी तरह से सुस्पष्ट रूप में व्यक्त किया जा सकता है परंतु तो गद्य लेखन की अपेक्षा पद्य लेखन को इसलिए श्रेष्ठ माना गया कि पद्य में जो बात लिखी गई उसको कई वर्षों के बाद में भी किया जा सकता है। को हम दूसरे माने एक बार कह करके, दूसरी बार दूसरी भी उसको करने में थोड़ी कठिनाई होती है कहीं एकादक्षर इधर से उधर हो जाएगा पंत पद्य में वही भाव वही वातावरण सर्वगा सर्व प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए काव्य ग्रंथ चार प्रकार के हुए एक हुए सिद्धांत का स्थापन करने वाले ग्रंथ जिनको हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं दूसरे वे ग्रंथ ग्रंथ हुए या का स्थापन करने वाले ग्रंथ, जिनको हम संदर्भ ग्रंथ कहते हैं दूसरे ग्रंथ हुए जिनको हम गद्य काव्य कहते हैं उपन्यास कहते हैं गद्य काव्य कहते हैं तीसरे हुए काव्य जो कहीं खंड काव्य और महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किए गए और चौथे हैं मिश्र चंपू जिनमें गद्य और पद्य दोनों मिलाकर के वर्णन किया गया तो एक हुआ टीका दूसरी श्रेणी के ग्रंथ हुए ग्रंथ ग्रंथ चार प्रकार के जहां पर संद प्रस्तुत किया जाए जहां पर काव्य प्रस्तुत किया जाए जहां ग प्रस्तुत किया जाए या जहाँ चंपू प्रस्तुत किया जाए अब तीसरी जो श्रेणी है वो तीसरी श्रेणी प्रकरण ग्रंथों की आती है श्री प्रेम पत्तल एक प्रकरण ग्रंथ है प्रकरण ग्रंथ उसे कहते हैं जहां पर सिद्धांत को तो स्थापित किया जाए अपना और उसमें दृष्टांत जो दिए जाए वो महापुरुषों के दिए जाए या जा, जहां पर सिद्धांत हो किसी महापुरुष का और यदि कोई दृष्टांत न मिले तो अपनी तरफ से बना करके उसके दृष्टांत को उपस्थित कर दिया जाए हम देखते हैं उज्ज्वल निर्मणी में जो सिद्धांत है वो सिद्धांत श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रायः श्री भरत मुनि या पुराने जो साहित्यिक शास्त्र की जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को कार्य के रूप में अपनी कार्य बना करके अनुसार उनका दृष्टान रचनाओं को लिखा ले लिया दृष्टांत के रूप में जहां दृष्टांत नहीं मिल रहा है वहां अपनी रचना बनाकर तो जहां सैद्धांतिक विषय को स्थापित किया जाए और उसमें अपने या किसी दूसरे के काव्य को भी उदाहरण प्रमाण के रूप में उपस्थित कर दिया जाए श्रीमद् भागवत हो माने आर्ष को भी प्रस्तित किया जा सकता है किसी अन्य ग्रंथ अन्य रचनाकार के प्रमाण को भी प्रस्तुत किया जा सकता है और अपनी रचनाएं भी रखी जा सकती हैं प्रमाण के रूप में उसको हम कहेंगे प्रकरण प्रकरण का मतलब है कि एक सिद्धांत विशेष को स्थापित करने के लिए जहा जहां से भी सामग्री मिल रही है उस सामग्री का दोहन किया जा सके और उनका प्रयोग किया जा सके श्री प्रेम प्रेमपतनम इसको हम एक प्रकरण ग्रंथ की तरह से प्रस्तुत करेंगे एकदम मौलिक ग्रंथ तो नहीं है इसको मौलिक तो नहीं कहा जा सकता है जो पूरी रचनाएं कवि की अपनी ही होशो बात नहीं है परंतु तो जो दृष्टि है वो अपनी जहां श्री प्रेम को ही एक नगर के रूप में रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया उसको प्रेम जो है वो प्रेम रूपी एक नगर है प्रेम पत्तन पत्तन पत्तन कहते हैं किसी जलाशय या समुद्र के किनारे रहने वाला बसने वाला एक विशाल नगर जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें हों ऐसा जो नगर है ऐसे नगर को पत्तन कहा जाता है समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बंदरगाह के रूप में प्रस्तुत होने वाला जो विशाल नगर है उसको पत्तन कहते हैं तो प्रेम ही एक पतन है और उस प्रेम नगर की क्या संस्कृति है उस प्रेम नगर की क्या व्यवस्था है इसको वर्णन किया गया तो एक तरह से प्रेम के विभिन्न लक्षणों का और प्रेम के विभिन्न आचरणों का प्रेम में कैसा आचरण होता है इसका वर्णन यहां पर किया गया तो प्रेम पतन का तात्पर्य हुआ कि जो प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न हो गया है ऐसे साधक की ऐसे सिद्ध व्यक्ति की साधकों साधक जो प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न हो गया है ऐसा जो व्यक्ति है उसके क्या आचरण होते हैं उसकी क्या मनोवृत्ति होती है इसको प्रेम पत्तन ग्रंथ में यहां स्थापित किया गया और साथ ऐसे लक्षण दिखाई गए जिन साठ लक्षणों का दर्शन करके कोई भी सही रूप से आश्चर्यचकित हो सकता है तो उन साठ लक्षणों का यहां पर वर्णन किया जाएगा विभिन्न प्रकार से और ये सारे के सारे जो साठ लक्षण हैं, ये साठ लक्षण विरोधाभास से युक्त हैं, माने ऑक्सीमोरन नए विराजमान है ऊपर से देखने में उल्टा लगता है परंतु तो सिद्धांत बिल्कुल ठीक है जैसे एक हाथ कह दिया जाएगा कि प्रेम नगर नगर है जहां धर्म हो जाता है अधर्म अधर्म हो जाता है धर्म अब जैसे इसका दृष्टांत देंगे तो क्या देंगे बोले दृष्टांत जरूरी नहीं कि ये अपनी रचना ही लिखे पूछे दे सकते हैं, जैसे गीता का एक दृष्टान त्याग करो और मेरी आ जाओ। तो धर्म का करना वो अधर्म हो गया उसका त्याग करो वर्णाश्रम धर्म उसका त्याग करो तो धर्म यथ धर्म है वह अधर्म है। तो इस तरह से प्रेम के नगर में जो व्यक्ति आ गया वह सारी न किनकरो नायणी चराजन देवता ऋषि पितर इनका न वो किनकर न ऋणी तो धर्म का त्याग करो पर धर्म का त्याग करने पर भी दोष नहीं लगेगा ये एक विशेषता है तो ऐसे साठ अद्भुत लक्षण लक्षण का तात्पर्य है असाधारण धर्म वचनम लक्षण लक्षण का लक्षण शास्त्र में वर्णन किया गया लक्षण का लक्षण क्या है असाधारण धर्म किसी वस्तु के असाधारण धर्म को बताना असाधारण गुण को बताना उसका नाम है लक्षण जैसे पृथ्वी का लक्षण क्या होगा बोल गंधवती पृथ्वी ये पृथ्वी का लक्षण हो गया जो कहीं दूसरी के नहीं मिले जिसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति और अस्तंभव ये तीनों दोष न हो उसको हम कहेंगे ऐसे धर्म का वर्णन करना उसको हम कहेंगे लक्षण जैसे गंधवती पृथ्वी कह दी तो किसी दूसरी वस्तु में जहां भी गंध होगी वहां पृथ्वी का आयुष होगा तभी गंध तो असाधारण धर्म का निर्वचन करना इसका नाम ही है लक्षण जहां प्रेम के लक्षण इनको साथ अद्भुत प्रेम के लक्षणों को यहां बताया गया इससे श्री ब्रज लीला को समझने के लिए श्री निकुंज लीला को समझने के लिए कि हमारे निकुंज की परपाटी ही कुछ अद्भुत है कि झूठ हो जाए सत्य सत्य हो जाए झूठ अधर्म हो जाए बंदनी और धर्म हो जाए निंदनी उल्टी बात हो जाए जैसे श्री श्याम सुंदर ब्रज में जब दान लेने के लिए खड़े होते हैं उस समय यहाँ पर लोह क्रोध दंभ झूठ ये उल्टे बन जाते श्री श्याम सुंदर झूठ बोलते हैं कि मैं कामदेव नृपति का सेवक हूं और हम यहाँ के घट्टी पाल बन करके औ पोस्ट के ऊपर आकर के और हम हमको तो कर ग्रहण करने के लिए एक छोटे से हैं हम तो कर ग्रहण करने के लिए खड़े हैं और यदि तुमसे दांग पर कर ग्रहण नहीं किया तो हमको दंड मिलेगा राजा हमको डांटेगा हमारे ऊपर कहीं वो दंड लगा देगा तो श्री कृष्ण साथ साथ झूठ बोल रहे कृष्ण के ऊपर कौन हो सकता है वे सर्वकार लीला श्री कृष्ण झूठ बोलते हैं तो झूठ भी बंदनी हो जाए तो दान काम की वंदना की जा रही है या लोभ की वंदना की जा रही है यहां मद की अभिमान की वंदना की जा रही है या झूठ की वंदना की, की जा क्योंकि श्री कृष्ण जब दान के दानी बनकर के विराजमान होंगे तो वे क्रोध भी दिखाएंगे कभी झूठ भी बोलेंगे, कभी वे अभिमान भी दिखाएंगे कभी लोभ भी दिखाएंगे। तो जगत में लोभ क्रोध निंदनी है परंतु तो लीला में ये ही परम्परेस्वादी और गौड़ियाओं की जो रसपन पद्धति है वो तो बड़ी अद्भुत यहाँ पर तो झगड़ा तो ही झगड़ा प्रियालाल जब भी मिलेंगे कहीं ना कहीं झगड़ा कही करने के लिए बैठ जाएंगे किसी न किसी बात पर लेकर के झगड़ा और उससे ही रस का उल्लास होता है तो ऐसे प्रेम पतन के साथ असाधारण धर्मों का असाधारण व्यवहारों का यहां वर्णन किया गया और इस ग्रंथ को पढ़ने से श्री व्रज लीला का वो रस परम चमत्कार के साथ में हृदयंगत होता है हृदय में आता है कि आहा जो जगत में निंदनीय है वही यहां पर परम परम परंपरम परम परम चाहने योग्य हो गया तो इसी प्रेम पत्तन का वर्णन किया जाएगा एक कहानी के माध्यम से एक प्लॉट यहाँ पर दिया गया है कथा वस्तु उस कथा वस्तु के माध्यम से गद्य पद्य दोनों की मिली हुई एक रचना की गई तो यहां पर एक तीन तीनों श्रेणियों का एक जगह सम्मिश्रण मिलेगा टीका भी है, है पुराने जो आ, है, जो कविताएं हैं श्लोक या परिभाषाएं जो डेफिनेशन है उन डेफिनेशंस की एक्सप्लेनेशन है उसकी टीका भी है जहां पर नई रचनाएं भी की गई कहीं आवश्यकता पड़ने पर कहीं उन रचनाओं के साथ साथ कब्जे का भी प्रोस का भी प्रयोग है तो पोइट्री का प्रयोग है प्रोस का प्रयोग है पोइट्री अपनी भी हो सकती वर्णन किए गए हैं वे दार्शनिक सिद्धांत वे सिद्धांत पुराने हैं शास्त्रीय है और उन दार्शनिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करके उनकी व्याख्या की गई और श्री प्रेम पत्तन इस नगर के का क्या संविधान है इस नगर के कॉन्स्टिट्यूशन का इस नगर के संविधान का सुंदर वर्णन किया गया तो रूपक के द्वारा बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से इस नगर की संस्कृति ही कुछ अलग है प्रत्येक नगर की अलग अलग संस्कृति होती है स्थानीय संस्कृति भी कुछ न तो कुछ अलग होती है और प्रेम रूपी नगर की जो संस्कृति है वो कैसी है उसको यहाँ परम सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया जहां पर तीन चीजों का हो हो पर पर अपनी कला भी सिद्धांत का प्रतिपादन भी हो और जहां जो सिद्धांत डॉक्टराइट दिए गए उनको कहीं प्रमाणित रूप में प्रस्तुत भी किया जाए उनके एविडेंसेस भी दिए जाए ये तीनों चीजें जहां पर होती है ऐसे ग्रंथ का नाम है प्रकरण ग्रंथ तो प्रकरण ग्रंथ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वहां पर प्रत्येक वस्तु हो पुरानी वस्तु को अपनी के साथ में जोड़ करके भी प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकता है एक बड़ा सुंदर प्रकरण ग्रंथ है जो कि सैद्धांत और गौरी वैष्णव उपासकों की एक पद्धति रही कि उन्होंने प्राय मौलिक ग्रंथ न लिख करके उन्होंने प्रकरण ग्रंथ ही लिखे जैसे भक्त साम्र सिंधु एक प्रकरण ग्रंथ है, उसमें सिद्धांत निरूपल के जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत के पुराने सिद्धांत हैं, उनको एक नई दृष्टि से उनको प्रस्तुत किया गया उनके प्रमाण के रूप में कहीं श्रीमद् भागवत के श्लोक ले लिए कहीं कि अन्य महापुरुषों के श्लोक लिए जहां श्लोक नहीं मिले वहां अपने भी श्लोक रखिए तो इस प्रकार जो वस्तु को प्रस्तुत जहां पर किया जाए एक थीम को एक डॉक्ट्राइन को जहां पर प्रस्तुत किया जाए सिद्धांत को जहां पर प्रस्तुत किया जाए और सिद्धांत को प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति हो उसका नाम प्रकरण ग्रंथ है और इन प्रकरण ग्रंथों की एक विशेषता है कि इनमें कहीं सैद्धांतिक साथ के साथ में कविता इन दोनों का एक साथ आस्वादन प्राप्त हो जाए ये एक चमत्कार क्योंकि केवल वर सूत्र वर्णन किए जाए तो वो रूखे हो जाएंगे सूत्र सूत्र की व्याख्या की जाए तो बड़ा रूखा हो जाएगा परंतु तो उसकी सरस्ता बन, बनाते हुए उन सिद्धांतों को रसरूप में भी प्रस्तुत किया जाए ये एक विशेषता है एक दूसरी विशेषता श्री प्रेम पत्तनगर जी की है वो है कि परोक्ष रूप से जहां वस्तु का निपण किया गया है परोक्ष श्री शास्त्रों में कहा गया और श्रीमदभागत में भी कहा गया जैसे श्रीमदभागवत में जहां समाजोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए पुरंजन पुरंजनी की कहानी का, कही गई है तो कही तो गई है कहानी परंतु तत्वता तो वो कहानी नहीं है उन कहानी के माध्यम से कोई डॉक्टर उनको प्रस्तुत किया गया कोई सिद्धांत उसको प्रस्तुत किया गया इसी तरह से यहां वर्णन किया जा रहा है प्रेम पत्तन का परंतु तो एक एलिगरी के माध्यम से एक अंग्रेजी का अलंकार है संस्कृत का भी अलंकार है संस्कृत में कहते हैं उसे समाप्त रूपति और अंग्रेजी में कहते हैं एलेगरी एलिगरी वहां होती है जहां पर कोई घटना का वर्णन भी हो और घटना के साथ ही साथ प्रतीक रूप में सिंबॉलिक रूप में किसी दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक कथा को भी सिद्धांत को भी प्रस्तुत कर दिया जाए रूपक के माध्यम से उसको हम एलेगरी है तो कहानी भी चल रही है कहानी में रसात्मकता भी चल रही है और साथ ही साथ में कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी या कोई थ्योरी उसको उसको भी जहां प्रस्तुत कर दिया जाए उसको हम कहते हैं समासुक्ति मुख्य रूप मुख से तो कथा कही जाएगी और संकेत रूप में उसके समानांतर पैरल एक दूसरी कथा भी चलती है दूसरा सिद्धांत भी जहां चलता है तो यहाँ पर प्रेम में साधक को क्या करना चाहिए ये साधन पद्धति प्रेम होने पर प्रेम की स्थिति में साधक की क्या मनस्थितियां होती है उन सब का भी निरूपण किया जा रहा है श्री प्रेम पत्तन अद्भुत ग्रंथ है श्री गदाधर जी के दो पुत्र हुए एक रसकोत्तंश और एक बल्लव रसिक तीनों ही बहुत बड़े कवि हुए श्री के भी कुछ संस्कृत के काव्य प्राप्त होते हैं कुछ श्लोक प्राप्त हैं और उन्होंने अपनी वाणी में श्री गदार भट जी की यू तो केवल चौरासी पद उनके मुख्य रूप से मिलते हैं चौरासी पचासी पद हैं, चौरासी पचासी पद ही हैं। परंतु तो उन पदों के प्रारंभ में उन्होंने योगपीठ का वर्णन किया कुछ संस्कृत के श्रेष्ठ श्लोक लिखे और उन श्लोकों के माध्यम से वे कुछ वस्तुओं का वर्णन कर रहे तो गदार की वाणी प्रसिद्ध है उस वाणी के ही एक अंग के रूप में उनने योगपीठ और संस्कृत के कुछ श्लोक भी लिखे संस्कृत के महाविद्वान रहे श्रीमद भागवत के परम विद्वान रहे श्री गदार्टी उनके चरित्र को सब जानते हैं भक्त मालूम का चरित्रूपण किया गया कि वे से श्री जीव जी के एक श्लोक के आधार पर वृंदावन में आए कि राधा तृंदा तत्पदांग असमभाष्य तदभाव गंभीर चित्तांग कुश्याम सिन्दो रस्यालगाह कि तुम कह रहे हो, हो श्याम रंग रंगी देख बिकाए गई वह मूरख बसी संग हुतो अपनो सपनों सो सोए रही जागे आगे परे रंगी हुई रण्ण वो प्यारा मेरे साथ में सदा था मुझसे तनिक भी अलग नहीं होता है एक जो मेरी अखियन में निद्योस रहो कर वो तो मेरी आंखों में निरंतर बसा हुआ है तू कह रहा है कह रही है कि गाय जात सकी सोधो कौन? वो तो चराली के लिए जाता है।, कहां गया है। वो तो मेरी आंखों में ही बसा हुआ है तासों कहू कौन पते आवे मैं किससे इस बात को कहू कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा कौन सुने बकवा मेरी बात तो लोबा केवल बखरात समझेंगे कश्य समझेंगे कैसे कह कै, कही जाए गदाधर गूंगे को गुर स्वाद मैं कैसे वर्णन करूं यह तो गूंगे का गुड़ है जो कि गूंगा जैसे गुड़ को खाए तो स्वाद स्वयं दे सकता है किसी के सामने वर्णन नहीं कर सकता है किसी प्रकार में वर्णन नहीं कर सकता और इस बात को सुन करके श्री इस पद को सुन करके किसी ने ये पद किसी यात्री ने बृंदावन में जी गोस्वामी जी को सुनाया उस समय जी गोस्वामी जी को सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। और उन्होंने उत्तर में एक श्लोक भेजा कि तुम कह रहे हो श्याम रंग रंगी परन्तु ये रंग फीका है ये रंग पक्का होगा तब जब तीन शर्तों को पार पूरा करोगे जब तक तीन शर्त पूरी नहीं है तब तक ये रंग पक्का नहीं है पहली शर्त है अनाराध्य राधा पदाम जी श्री कृष्ण चरणों का आश्रय ग्रहण करने की अपेक्षा यदि राधिका का चरणों का आश्रय ग्रहण करोगे तो कृष्ण माधुर्य और राधिका माधुर्य दोनों का आस्वादन प्राप्त होगा कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने पर केवल कृष्ण का माधुर्य प्राप्त होगा राध श्री कृष्ण का भी पूर्ण माधुर्य पुरा प्राप्त नहीं होगा ऐश्वर्य मत मतमय जो उनका ऐश्वर्य है उसका आस्वादन हो जाएगा उनके पूर्ण माधुर्य का आस्वादन नहीं होगा इसलिए राधिका के चरणों का आश्वर्य करो तो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य सब लीला सबका आस्वादन प्राप्त हो जाएगा तो पहली शर्त है राधिका का चरण ये हनुमान धारण करो कि मैं राधिका की दासी हूं दूसरी बात ये के वृंदावीन तत्पदा का धाम का साक्षात रूप से सेवन करो श्री वृंदावन धाम उनमें आकर के रहोगे तो यहां धाम की ऊर्जा ही अलग है यहां पर रास्ता चलते रस्तों का स्क्रीन मिल जाएगा रस्ता चलते रस की चर्चा मिल जाएगी बाहर है करके रस की चर्चा रस्ता चलते नहीं मिलेगी इसलिए धाम स्वयं प्रेम का दान करने वाले हैं इसलिए वे तेज रूप है कृपा रूप है तेज रूप है इसलिए धाम का साक्षात सेवन करो और तीसरी रसकों का निरंतर निरंतर संग करो क्योंकि रसिक संग है पहरा और निज भजन है घेरा घेरा हो और पहरा नहीं हो तो भजन नहीं बनेगा इसलिए रसकों का नृत्य सत्संग होना चाहिए वृंदावन का निवास होना चाहिए और अपना अभिमान अपनी मंजली भाव में अपनी अपना जो अभिमान है वो श्री राधिका की दासी ये अभिमान होना चाहिए और श्री गदारे उनके साथ ही श्री रसकोत्तंसी जी पधारे श्री रसको श्री गदारण भट जी के उनकी कुछ वाणी उनके बारे बार एक एक रचना के भजन में क्या क्या बाधा आती है तात्पर्य कोई एक छोटा सा भाग है और बारह जनी यदि उसके हिस्सेदार हो जाएं, तो उस भूखंड का उस खेत का यदि बारह हिस्से हो जाए तो बताओ क्या खेती होगी कुछ भी तो नहीं बच्चेगा एक एक हाथ की दो दो हाथ की जमीन आ गई तो उसमें क्या खेती कर लेगा तू तो भजन उसमें यदि अन्यता धारण धारण नहीं की तो भजन बारह बात बार हो जाएगा ये एक प्रॉब्लम है बारह बात होना माने छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को बट जा तो बारह बात नहीं होना चाहिए भजन एकाग्र एकता भजन में बनी रह चाहिए और पेड़े का मतलब है कि चलते चलते समय माने द्वार द्वार हो तब तो भीतर में में बड़ी लग जाएगी और भजन स्थिति है अनेक अनेक अठारह पेड़े हैं वहां पर गिना है वो अठारह श्लोकों का उनका एक आ, आ, रचना है और उसमें कह रहे हैं कि भजन में ये अठारह द्वार इनको पार करेगा तब जाकर के श्री निकुंज मंदिर में प्रियालाल की अंतरंग सेवा कर सकने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो बारह बार अठारह पहले ये उनकी एक रचना का नाम तो इस तरह से श्री गरार्ट जी ने कुछ रचनाएं लिखी और उनके पुत्र श्री रसकोत्तल सिंह जी ये बड़े भाई बेटा है उन्होंने प्रेम पत्थर लिखा और छोटे पुत्र वे हैं श्री बल्लभ रसिक जी उनकी माझ बड़ी प्रसिद्ध हैं माज एक फोक पद्धति है स्टाइल है ये लोक काव्य की विशेष रूप से कहीं पंजाब के अंश की भी एक ये माज की एक पद्धति है गायन पद्धति है ये फोक स्टाइल और उस माज को उन्होंने विशेष से कहीं लिखा और उसमें श्रीप्रियालाल इनकी मधुर दिला विशेष रूप से झूलन लीला का श्री बल्लभ रसीदी के बड़े सुंदर सुंदर झूलन लीला के और नीला के कुछ पद श्रेणी में लिखे गए हैं जो एक लोक शैली थी तो प्रेम पत्थन एक ग्रंथ है इसके मुझे आज जाना है और मन अभी पद केवल प्रारंभ कर हैं इतना मात्र कि अनर्पित चरिन चिराग अब इस ग्रंथ के प्रारंभ में वंदना कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु एक श्लोक में वंदना कर रहे हैं मंगलाचरण कर रहे हैं यह श्लोक इनका अपना नहीं है श्लोक श्री रूप गोस्वाम का श्लोक है परंतु तो उसी श्लोक को वंदना कर रहे हैं कि अनर्पित चरिन चिरा करसाम स्वयं सुंदर सदा कंदरे श्री शाम कृष्ण रूप में अपनी कोई उन्नत उज्जवल रस भक्ति रूपी संपत्ति को प्रदान नहीं कर सकी थी तो प्रेम पत्र नामक ग्रंथ को संदर्भ ग्रंथ को व्याख्या करने के लिए ये इनके अपने ही व्याख्या है इस व्याख्या को करने के लिए जो कवि है वो हरि हरिगुरचरण इनके मंगल चरणों का स्मरण करते हुए महाप्रभु की वंदना कर रहा है कवि वंदना करते हैं अनर्पित चरित कृष्ण रूप में भी श्री कृष्ण मंजरी भाव में ही श्री इसको प्रदान नहीं कर सकते श्री संपत्ति अपनी मंजरी भाव में ही जो संपत्ति है उसको कृष्ण रूप में श्री कृष्ण नहीं दे सके वो की थी कृष्ण के पास में ही रखी हुई थी उस भक्ति को श्री कृष्ण ने नहीं दिया क्योंकि कृष्ण तब तक, तक उस भक्ति को नहीं देंगे जब तक कि कृष्ण स्वयं राधा भावद सुमिलित नहीं हो जाएंगे राधा भाव दुति से ज्यादा उदार है सांवरे ज़्यादा उदार नहीं है गोरी ज्यादा उदार है इसलिए गोरी उस स्वभक्त श्री को जब महाप्रभु के रूप में कृष्ण के रूप में गोरी भी अवतरित हुई राधा कृष्ण दोनों मिलित रूप में जब अवतरित हुए तब अनर्पित शरीर स्वक्तिश्री उनका दान किया स्व कहने का तात्पर्य है ये संपत्ति उनकी अपनी है और अपनी संपत्ति को कोई दे तो कोई कौन कोई को, को रोकने वाला थोड़ी है भक्ति श्री इसलिए निज भक्ति रूपी अपनी संपत्ति को श्री कृष्ण दान नहीं करेंगे श्री स्वामी की अनुमति होगी तो गौरी उदार में उनको दान करें तो कृष्ण रूप में चली थी चिरा श्री किशोरी जी उस भक्ति को बहुत दिन से दान करना चाह रही थी क्या आहा निकुंज में जो भक्ति विद्यमान है ये भक्ति जगत में भी प्राप्त हो जाए निकुंज में तो ये भक्ति प्राप्त है मेरी मंजिली भाव की भक्ति परंतु तो जगत में ये भक्ति कैसे प्राप्त हो ये एक मुख्य समस्या थी तो चिरा ने श्री किशोरी जी के हृदय में बहुत दिन से अभिलाषा थी कि जो भक्ति मेरी रूप मंजली आदि को पता है ऐसी भक्ति जीवों को भी प्राप्त हो और ये राधिका दास ने मेरी दासी बनकर के ये युगल सरकार की मेरी और शाम सुंदर की सेवा करे ये श्री प्रिया जी के हृदय में बहुत तो दिल से भक्ति थी, चाह रही कि इस को मैं लता पता तक को भी प्रदान कर तो में नहीं दे सके वहां पर तो रेलवे बट रही थी जैसे अंधार रेलवे बाटे, तो घूम घूम करके अपने घर वालों को ही देता है ऐसे ही जो निकुंज में है उनको तो प्रेम प्रदान किया जा रहा था जगत के लोगों को ठंड उनको कुछ नहीं मिल रहा था जब श्री राधिका महाप्रभु के रूप में अवतरित हुई तब उस भक्ति को जिसको दिव्य देना चाहती थी बहुत दिन से चिराग उसको उन्होंने सबको बांट दिया करुण अब ये करुणा शब्द जो है वो सब जगह श्री राधिका के हृदय में चिरा करुणा थी चिरकाल की करुणा थी चिरकाल से वे अवतरित होना चाहती थी कि इस प्रेम काम में दान करो समझ पे तुम और उस भक्ति को केवल वे अपने पास में नहीं रखना चाहती थी समझ पे तुम अपने भक्तों को पूरी तरह से दे देना चाहती थी और उनको अधिकृत भी कर रही थी कि तुम जिसको चाहो उसको योग्य बना करके दे तो समर्प हेतु का तात्पर्य है कि अयोग्य को पहले पात्रता दी और फिर पात्रता देकर के उनको यह अधिकृत भी किया कि तुम इस भक्ति को सबको दान करो समर्पण उनका समर्पण करो उन्नत उज्जवल रसान उन्नत उज्ज्वल रस वाली यह भक्ति है उज्जवल रस तो सब जगह है पंतु उन्नत उज्ज्वल रस कहा है बोलो सर्वोत्तम उज्ज्वल रस है मंजिली जो नित्य मंजिली है अन्यत्र तो उज्जवल रस नहीं है कुब्जा पहले अपना सुख अपनी जेब में रखने, ले फिर शाम की मैं सेवा करो पहले अपना सुख ले लिया फिर सेवा की भावना आई श्री कुब्जा में इसलिए उनकी रति साधारण मन जो महसी लड़ है वे विचार करती है हमने तो कृषि के साथ में सात फेरे लिए हैं सप्तपदी की है इनके साथ में इनके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना इनके साथ में मिलन प्राप्त करना ये हमारा अधिकार बनता है और अधि, अपने अधिकार पूर्वक हम कृष्ण की इच्छा हो या न हो कृष्ण की सेवा करें और इनके साथ में मिलन करना ये हमारा अधिकार भी है क्योंकि हम इनकी विवाहिता पत्नी इसलिए विवाहिता बनकर के हम इनकी सेवा करेंगे तो उनमें समंजसा रहती है अपने अधिकार की भावना भी है साथ के साथ में अधिकार हमको मिला हुआ है और अधिकार के अनुसार हम सेवा कर रही हैं तो अपने अधिकार को भी एवेल करेंगे साथ की साथ में सेवा भी करेंगे तो सामंजस्य है अपने अधिकार को भोगना इसको भी लेती हैं और साथ के साथ में सेवा भी करती हैं तो सामंजस्य हो गया निज अधिकार का और समर्पण का दोनों का परंतु ब्रिज में समर्पण इतना मूल्यवान है कि वहां निज जो भोग वह है ही नहीं समर्पण ही भोग के रूप में सामने उपस्थित होता है इसलिए समर्था होने पर संभोग इच्छा जहां कृष्ण सेवा का ही एक स्वरूप बन जाता है इसलिए वो समर्था होकर के विराजमान है इसलिए वो उज्जवल रस तो उज्जवल रस हुआ ब्रज का मथुरा में केवल कुब्जाजी में साधारणी रहती है श्री द्वारका में रुक्मणी में समंजसा रहती है परंत ब्रिज में समर्था रहती है तो समर्था रहती हुई उज्जवल अन्यत्र कहीं निज अधिकार की वैशाखी टिकी हुई है या पहले अपना सुख ले लिया फिर उदारता के द्वारा सेवा कर रही है इस बैसाखी के ऊपर इस वाहन के ऊपर सेवा टिकी हुई है परंत ब्रिज में कोई संबंध नहीं है फिर भी कृष्ण की सेवा की जाती है और सेवा भी ऐसे की जा रही है कि किसी बाहरी वस्तु को लेकर के देना यह एक सेवा का बाहरी रूप है अपने आप को तो समर्पित करके सेवा की जा रही है इसलिए ब्रज का जो प्रेम है वो उज्जवल हुआ ऐसा उज्जवल प्रेम कहीं दूसरे के लिए उज्ज्वल प्रेम वहां कहेंगे जहां पर कोई कारण न हो एक बात कोई फैक्टर नहीं है कि इसलिए हम सेवा कर रहे हैं बिना कारण के सेवा की जा रही है और सेवा भी किसी बाहरी वस्तु से मैं अपना थैला किसी को उठा करके दे दूं पर तो मैं अपने आप को सुरक्षित बन रखूंगा और उस थैला को जिसको दिया है वो फाड़े या फूटे वो थैला के साथ में बीते पर तो जहां अपने आप को श्री समर्पित किया जाए इससे बढ़कर के उज्ज्वल कोई नहीं हो सकता है उज्जवल शब्द को पकड़ रहे उज्जव किसे कहें कि किसी दूसरे वस्तु के द्वारा सेवा नहीं है अपने आप के द्वारा सेवा है एक बात और सेवा में कोई कारण नहीं कि मैं कृष्ण की पत्नी हूं यह कारण नहीं है कृष्ण ने मुझे सुख दिया है इसलिए बदले में मैं सुध दे रही हूं यह भी कारण नहीं है पूजा में कारण था कि कृष्ण ने मुझे सुख दिया है इसलिए मैं उनको सुध ये फैक्टर है परंतु तो यहां पर कोई फैक्टर नहीं है यहां पर कोई हेतु तो नहीं है कि कृष्ण ने ये दिया बदले में मैं ऐसा, है। ऐसा नहीं है। तो ना तो कोई फैक्टर है ना कोई संबंध है कोई रिलेशनशिप भी नहीं है कि कृष्ण के साथ में मेरे साथ फेरे हुए हैं मेरा ग्रंथ हुआ है इसलिए कृष्ण की सेवा करूं यह भाव्य नहीं है यहां पर बिना किसी कारण के कृष्ण की सेवा की जा रही है इससे उज्जवल इससे बर्तन की कोई उज्जवल वस्तु हो नहीं सकती है उज्जवल का मतलब है कोई दूसरा दाग कोई दूसरी टेक, कोई दूसरा क्लच वहां पर नहीं है किसी क्लच के आधार पर प्रेम नहीं चल रहा है बल्कि वह बिना किसी वैशाखी के वह प्रेम चल रहा है इसलिए उज्ज्वल हो है और वह उन्नत उस उज्जवल में भी परम उन्नत रस कहाँ है वो परम उन्नत रस है मंजिल तो श्री महाप्रभु ने कृपा करके उन्नत उज्ज्वल रस दिया उन्नत उज्ज्वल रस का अर्थ अब हम समझ सकते हैं इस दृष्टि से उन्नत का तात्पर्य है कि बिना अंग संघ के भी प्यारी का शांसने से मिलन प्राप्त कराना ये हो गया अत्यंत उन्नत स्वयं अपना मिलन कराना ये उसकी बात नहीं है बल्कि प्यारी को मिलाना और उसमें परम सुख की प्राप्ति करना ये मंजिलियों का धर्म है तो परम उन्नत और उज्जवल रस का तात्पर्य है कि जिस रस में कोई कारण नहीं है और कोई दूसरी वस्तु दे के अपने आप को सुरक्षित कर लेना ऐसा ऐसा भी नहीं है ऐसा जो उन्नत उज्जवल रस है उस उज्जवल रस को वो ही है श्री श्याम सुंदर की स्वभक्ति अपनी संपत्ति और अपनी संपत्ति को मैं जिसको चाहू उसको तो मुझे रोक सकता है तो कह के कोई रोक भी नहीं सकता हरि पुरस्ट सुंदर ऐसे जो हरि हैं वो पुरस् सुंदर श्री राधिका की अंग कांति से सुंदर होकर के विराजमान हैं राधिका की अंगकांति के अंग कदम्ब माने समूह से दम दमा रहे हैं श्री राधिका की अंगकांति ऐसी है कि दुटी कदम तेज का कदम माने समूह उससे संदीपित माने दम दही है चमक रहे ऐसे वे श्रीहरि पुनर्सर माने जो सोने के समान अंग कांति को धारण किए हुए हैं श्री हरी सदा हृदय कंदर इस पर तो हमारे हृदय कंदर में विराजमान हूं हरि कहने का तात्पर्य है कि इस मनुरूपी बगीचे में कामना रूपी कोई हाथी कोई गीदा हिल गए हैं हम तो इन इस बगीचे को कहीं नृत्य सीजते हैं परंतु कामना वासना रूपी हाथी आकर के जो कैटल हैं, वे आकर के जमी जमाई पूरी फसल को कुचल जाती तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए एक चतुर व्यक्ति का काम यह है कि यदि किसी बगीचे में किसी राजा के बगीचे में कैटल आकर के उस बगीचे के पेड़ों को यदि नष्ट कर जाते थे तो राजा ने एक उपाय सोचा कि बड़े बगीचे में जो शेर थे उनमें से एक शेर का पिंजड़ा ला करके इसमें नए बगीचे में रख दिया अब जैसे ही हाथी आया कैटल उस उसमें वो जो शेर है वो जोर से दहाड़ा जैसे ही दहाड़ा तो कैटल भाग दे इसी प्रकार श्री गौर हरि है हरि हरिमन शेर और वे यदि हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो हृदय कंदरे स्वरत व शची नंदन वे शचीनंदन रूपी हरि जाएंगे तो फिर जो कामना वासना रूपी जो पशु आकर के उस खेती को बिगाड़ते थे उजारते थे वे पशु अपने आप भाग जाएंगे तो हे श्री हरि आप कृपा करके उस अनि भक्ति को प्रदान करने के लिए पहले कृपा के कारण ही अवतरित हुए फिर कृपा के कारण कलयुग में अवतरित हुए तो कलयुग के जीवन के पास में कोई दूसरा साधन नहीं फिर कृपा के कारण ही आप कृपा पूर्वक ही हमारे हृदय में बैठेंगे सो इसका संबंध प्रत्येक लाइन के साथ में करुणा से युक्त होकर के वे विराजमान है वे श्रीहरी हमारे हृदय में विराजमान हो le tai go ra ri jay jay shri godinda jay jay gopala <laughs> jay jay godinda jay jay shiva aaha harihara जय जय राधा बोलो पटना